द्रम कर्णे श्रृण देवा भद्रं पश्ये मिल स्थिरंगशस्तर ओ अथवेदीयंडकारि अद्वैत प्रकरण के त्रिचालीसवें कार्य का तक विचार हो गया है जिसमें मन कैसे शांत होता है उसके विषय में बता दिया इस कार्य में बताया सबको दुख रूप समझे ये तो विषय का भोग है दुख देने वाला है कोई भी विषय हमने भोगा है उसने सुख नहीं दिया आज तक अनुभव है तो दुखम सर्वम अनुस्मृत है शब्द स्पर्श रूप रस घंटा ये पांच विषय हमारे सामने होते हैं कोई भी हो ये पांच रूप हमारे पास भोग के समय मिलते हैं किंतु तो किसी ने भी सुख नहीं दिया है आखिर में दुखी हुआ है मैंने जो अच्छा माना वो भी जब हमेशा तो रहते नहीं चले जाते हैं तो दुःख देते हैं जो हमने अनिष्ट माना है आते हैं तो दुःख देते हैं, तो सब, दुख देते हैं। तो काम काम सब दुख देने वाले तो काम भोगान निवर्तित दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगान निवर्तित सब दुख देने वाले हैं ऐसे क्षेत्र दोष देखना वहां सर्वं दुखम सर्वं क्षणिकम ऐसा विचार से देखकर चिंत्यमान विषय मन वासनामय विषय है भीतर बैठे हुए हैं संस्कार पूर्व पूर्वभुक्त विषय यहाँ बैठे हुए हैं यही विषय जो पूर्व पूर्वभुक्त विषय है वो आगे के विषय के लिए कारण बन जाते है प्रात काल भोजन किया था उसके संस्कार है वो संस्कार अब धक्का दे रहा है अच्छा लगा था प्रात काल भोजन अब फिर तक जो वृद्धारण में ग्रह और अधिग्रह शब्द से कहा है वह चिंतमान और मान विषय कहा भूज्यमान विषय ग्रह होते हैं और ये चिंतमान विषय जबरन अब फेंकने वाले होते हैं अतिग्रह लिया हुआ तो माने ये विषय वैसे यहां संस्कार न जागे ना बाह्य विषय कुछ नहीं कर सकता कुरानु भव जो कुरानुभूत विषय है भीतर बैठा हुआ है वो तो संस्कार अंतकरण है उसके कारण से फिर अब प्रवृति होती है नहीं तो यह विषय भोग ही नहीं है सोख देना कि दूध इष्टा नहीं सकता पता लगेगा पूर्व में ऐसा विषय होने से मुझे सुख था ऐसा विषय के सामने दुख था ये अनुभव है उसको संस्कार है वो संस्कार के कारण आप आज फिर उसकी प्रवृत्ति होती है तो दुखम सर्वम अनुस्मृत्य ऐसा जान करके शास्त्र आचार्य उपदेश के पश्चात ऐसा समझ करके काम भोगान निबद विषय दो प्रकार के हैं एक चिंतमान है एक भूज्यमान है एक संस्कार के रूप में है वो तो जो भूज्यमान विषय के लिए कारण बनते हैं ये दोनों से निवृत्ति करे मन को मन को जान न दे मैंने चिंतन भी न करे विषय में जाने भी न दे उन विषयों को आ सकता है और इधर अभ्यास बनाए अजम सर्वम अनुस्मृत है जात्मन सब अजन्मा है ऐसा करके द्वैत को न देखे जब अजन्मा में आ जाएगा तो द्वैत नाम की वस्तु ही नहीं रहेगी जब घटादि के कारण से जो जितने भी घटाकाश बने थे घटादि को तोड़ करके देखते हैं तो वो घटाकाश पैदा ही नहीं होता ऐसा ऐसे तोड़ जाता वास्तविक पैदा नहीं होता औपाधिक है उसकी उत्पत्ति और औपाधिक जो उत्पत्ति है सत्य नहीं होता अजम सर्वमनुस्मृत्य सबके सब अजमा ही है श्रुति बोलती है सदैव स्वमेत बद्रे आशी इत्यादि श्रुति सामने है अजन्मा करने वाली श्रुति है उसके ऊपर विश्वास करके जातम नहीं जातम है द्वैतम द्वैत वर्गों के नहीं, नहीं। देते पैदा हुआ उसको नहीं देखता ये कहता था यहां तक हो गया था ना? नहीं हुआ अच्छा तो ठीक है मैं कहता उपाय में निग्रहणिया उपाय के द्वारा ग्रहण करना चाहिए निग्रह करना चाहिए मन को उसके मन को निग्रह करने का उपाय है वैराग्य और अभ्यास दो वही बताना चाह रहे हैं वैराग्य और अभ्यास मन को निग्रह करने के साधन है विषयों में वैराग्य उस आत्मा की तरफ अभ्यास विषयों का अभ्यास आत्मा ने तरफ अभ्यास हो आत्माकार वृत्ति बनाता जाए बनाता जाए प्रयास तो करें, और विषयों के साथ में बैराग्य हो उपाय ने घृणिया तो उत्तम जो कहा था वो उपाय वैराग्य में हो सके उसका उपाय विषयों से निवृत्ति होना है तो एक ही मात्र उपाय है उसे घृणा हो जानी चाहिए वैराग्य होना चाहिए अगर पता लग जाए तो क्या गेगा? अभी पता ही नहीं लगा उसको यह जहर मिला हुआ वस्तु है उपर, देखने में अच्छा लगता है ऊपर से जहर मिला हुआ है, मारक है, विषय सेजुस्मृा तश्य दुखस्मृदा नैवतु नैवतु अजम्ब्य दुखस्मृत शास्त्र आचार्य उपदेशा पश्चात करके कर्केम दुखम ऐसा करके स्मरण करके याद करके काम कर्के कामोगा निवर्तयत मन निवर्तय ऋजंत प्रयोग किया है निवर्त निवृत्ति करे मन निवर्तते और मन निवर्त मन निवृत्त होता है और मन को निवृत्ति करे निवृत्ति करे कहा अगर वो ऋजंत होता प्रविज्य में होता है तो निवर्ते तो होना था आत्मनिबद्धित पृथ्वीवर्तन या निवर्त ऋजांत प्रयोग मन को निवृत्ति करे कराए बोलना चाह रहे हैं साधक ही काम है काम भोग निवर्ध विषय दो प्रकार के हैं काम माने चिंतमान विषय जो संस्कार के रूप में बैठे हैं पूर्वभुक्त विषय पहले जो इसका भोग किया है इस जन्म में हो चाहे पूर्व जन्म जन्मांतर में कभी भोग किया उसका संस्कार या प्रावधान है वो तो संस्कार रूप में बैठने वाले विषय होते हैं काम विषय उसी के कारण से अभी की इच्छा होती है जो तो अनुभव है संस्कार है वही संस्कार धक्का देता है और भुज्यमान विषय अभी जो सामने हैं हमारे पास शब्द स्पर्श रूप ये इनके दोनों विषयों से मन को निवृत्ति कराए ये साधक का काम है क्या मान करके निवृत्ति होगा सर्वम दुखमृति सब ये दुखदायी है ऐसा समझे कुछ अनुभव से पता लगा है कुछ सुन सुन करके पता लगा है ऐसा करके मन को निवृत्ति कराए ये साधक का काम होगा ये तो हो गया बहिराग मन को वहां से बाहर भीतर करने का काम करे विष्णु से बहरा और अजम सर्व अनुस्मृत्या के ऊपर माने विश्वास करके सब के सब अजन्मा है विश्वास तो कोई पैदा ही नहीं हुआ ऐसा मानकर जातुम नहीं बतपस्थिति जातम द्वैतम द्वैत दोईद वर्ग को नहीं दिखता उसका जब अजन्मा है तो द्वैत कहां से आया या उपाधि कहे जो भी दिख रहा है उपाधि के कारण है रद्द में सर्पाधि की कल्पना होते उपाधि के नहीं होता रज की उपाधि के कारण से वहां सर्पादी की कल्पना होती है चेतना इस प्रकार द्वैत ऐसा ही है तो द्वैत को नहीं देखता है यह है अभ्यास द्वैत को न देखना हमें अपने समस्त में नहीं लाना यह है अभ्यास और विषय से बहराग के लिए आराने का पूर्वार्थम का टिप्पणी एक नंबर की दुख कैसे दुख समझे इस विषय को तो टिप्पणी कार्य सर्वम द्वैतजातम अविद्या प्रतिपस्थापितम दुखम एवं समृत है जितने भी द्वैत वर्ग जो भी है अज्ञान से खड़ा कराया गया है जैसे रज में सर्प अज्ञान से खड़ा होता है ज्ञान काल में सर्प नहीं होता अज्ञान अवस्था का है वैसे सारा प्रपंच अज्ञान से खड़ा है यही समझ सर्वम द्वैत जातम द्वैत वर्ग जितने भी है द्वैत समुदाय अविद्या प्रतिपस्थापित अविद्या के द्वारा इसके जीवन है माने उपाधि के उपाधि के कारण अवित रूपी उपाधि से द्वैत भाष रहा है यह समझ रहा है दुखम दुखी है यह समझ रहा है समझकर अनुस्मृत्यासा स्मरण करके और स्मृति बोलती है नाल बे सुखम जो अल्प होगा उसमें सुख नहीं होता है जो तुच्छ होगा उसमें सुख नहीं होता है तो वही गोमा तत्म शांत ग्राया है जो व्यापक है विमुख है वो सुख आत्मा गोमा विद्या को ना नाल सुखम मस्ती जो अल्प होता है परिचिन्न होता है उसी से नहीं होता तो एक बार वो परिचिन है इसमति को विश्वास करे न अल्पय सुखम अस्ती अर्था यद अल्पम तनमर्त्यम जो अल्प होगा परिचिन्न होगा वो मृत्यु से ग्रसित होगा मरते होगा ऐसा समझ कर जब अल्पम तम दुखम और वो यद अकबम तनमत्यम तद ऐसा समझे जो अल्प होता है परिचिन्न होता है देश काल परिधि के घेरे में आया हुआ है को, क्या होता है मरते होता है मृत्यु के से ग्रसित होता है और दुख रूप होता है क्या समझ करके इत्यादि श्रुति अर्थ आचार्य उपदेश हम पर इत्यादि श्रुति के अर्थ को आचार्य के द्वारा उपदेश के बाद जानते हैं श्रुत्याचार्य आचार्य है, के अर्थ श्रुति स्वयं बोल नहीं पा रही है बोलना आचार्य के मुख्य है कि तो श्रुति के अनुकूल बोलने वाले आचार्य के मुख से सुने विश्वास होगा वही बात है छोटे व्यक्ति बोले विश्वास नहीं आता बात वही तो बड़े आदमी बोल दे तो क्योंकि उसके ऊपर हमारा विश्वास है उसे विश्वास आता है, ये होता है जो प्रतिष्ठित आदमी बोलेगा इन बातों को कुछ विश्वास में आ जाएगा किंतु छोटा व्यक्ति बोले तो विश्वास नहीं आता बात वही होती है तो श्रुति के अर्थ को कहने वाला जो आचार्य है उनके पस, उपदेश के पश्चात या अनुस्मृत्य का अर्थ फिर चिंतन करके अनुपरियालोच्य माना अनुस्मृत्य का अर्थ माने उपदेश के पश्चात विचार करके आचार्य जी ने बता दिया स्मृति के आधार पर बता दिया है तो उसके ऊपर विश्वास करके विचार करें विचार करके क्या करें अनुस्मृत्या काम भोगान निवर्त है कामान मान्य चिंतमाना अवस्थापन नाम दो तरह के विषय एक तो चिंतमान है अभी संस्कार में पड़े है पूर्व अनुभूत विषय है पूर्व में उक्त विषय है कामान मान चिंतमाना चिंतमान अवस्था में बैठे हुए विषय होते हैं वो तो मन में है पहले भोगा हुआ है उन विषयों का इस जन्म में हो पूर्व जन्म जन्मांतर में भोगा हुआ, भोगा हुआ है वो तो संस्कार है कभी उद्बोधक सामने आएगा तो जब जाता है संस्कार कौन सा संस्कार कब जागे कोई पता नहीं है उद्बोधक सामने चाहिए संस्कार को जगाने के को लिए कोई ना निमित्त चाहिए निमित्त सामने आएगा जब जाएगा चिंतमान अवस्थापन नाम अवस्था में है संस्कार रूप में बैठे हुए विषय है पूर्व अनु, अनुभूत विषय है एक भोगान माना भोगान का अर्थ है भुज्यमान अवस्थापन्ना है वो तो अभी सामने ही है शब्द रूप रस आदि गंध भुज्यमान अवस्था में है हम जो भोग करने जा रहे हैं जिनको ये दो प्रकार के विषय हैं दोनों के दो या काम का अर्थ है संस्कारापन्न विषय और भोग का अर्थ है भुज्यमान विषय सामने है जो शब्दस्पर्श रूप रस गंध ये विषयान निवर्त कहां से निकाले मन सकादास मन से निकाल दे इनको भोग। इनके भोगने की इच्छा भी ना हो और पूर्व संस्कार का भी अभाव कराने का काम करे दे। एक दोनों बाटा है दुख समझेगा तो उसके चिंतन नहीं करेगा सुख बुद्धि हो रही इसलिए चिंतन में डुबा हुआ है आशा में बैठा है सुख बुद्धि है इसलिए इसलिए कामास्त्र भोगाष काम भोग काम भोगान में द्वंद्व कहते हैं समाहर द्वंद्व कर दिया कामच भोगान काम भोगम तस्मात्म भोगात निवर्त मो अनुनाशकाल सूत्र ये विषय कामच भोगाश काम भोगम तस्मात मनो निवर्तये कामेमान विषय भुज्यमान विषय से मन को विवृत्ति कराए ये कहा निवर्त कहा ऐसा भी हो सकता है कहा पहले तो तृप्तींत तो किया था अभी पंचम्द करके अर्थ कर ऐसा भी है ऐसा बता काम भोगों को निवृत्ति करे अथवा काम भोगों को काम भोग से मन को निवृत्ति करे ये भी हो जाएगा पहले अर्थ में काम भोगों को अलग करें अब अर्थ हो जाएगा वहां से मन को अलग करें पंचमी अर्थ लेन पर ऐसा होता है एवं द्वैत स्मरण काले है वैराग्य भावना उपाय कहते हैं द्वैत स्मरण काल में जो वैराग्य आ जाए क्या वैराग्य कब आएगा दुखमृत्य दुख बुद्धि होगी इनको भोगने से भरेगा आदमी ऐसा समझेगा तब वैराग्य घृणा होगी नहीं जाएगा जाहर समझेगा तब नहीं अभी तो अमृत समझ रहा है इसलिए जहां भाग रहा है एवं द्वैतस्मरण काले, द्वैत के चिंतन काल में वैराग्य भावना उपाय है, वैराग्य भावना आ जाती तो उपाय है मन को वहां से निवृत्ति करने का उपाय है वैराग्य द्वैत स्मरण तो परमोपाय अगर द्वैत का बिल्कुल भूल जाए परम उपाय है मन को निवृत्ति करने के लिए द्वैत भूल सकता है कोई व्यक्ति तो मन के निग्रह करने के परम उपाय बहुत बड़ा उपाय है अगर द्वैत दिख रहा हो तो वैराग्य होना पड़ेगा नहीं तो मन द्वैत दिखता ही नहीं है तो मन निग्रित हो गया आपने अपने आप ऐसी थी थी थी थी तो परम उपाय अजम इत्यादि शब्दों से कहा ब्रह्म सर्व न तो तिरतम किंचित अस्थि शास्त्राचार्य उपदेशाद अनुस्मृत्या इत्यादि कहा ब्रह्म ही एक सत्य सब कुछ ब्रह्म ही है सर्वम खलु इतम ब्रह्म इत्यादि श्रुति का अर्थ जब आचार्य करेंगे उनके ऊपर विश्वास करके सर्वम ब्रह्म ऐसा ब्रह्म सर्वम निक्त तो ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से तो कुछ भी नहीं होता ये समझ करके न क्लिंग अतिथि शास्त्र आचार्य उपय शास्त्र में कहे हुए बातों को आचार्य मुख से सुन करके अनुमान पश्चात स्मरण करके चिंतन करके अनुस्मृत्य का अर्थ परोच्य परिता आलोच्य उसको मनन आदि करके निधि करके खाली शून्य मात्र से नहीं होगा विचार करेगा परिता आलोच्य परियालोच्य विचार करके खूब उसका विचार करके तद विपरीतम द्वैत जातम न पश्यती सर्वम ब्रह्म बुद्धि से अतिरिक्त जो द्वैत वर्ग है उसको नहीं देखता वो विश्वास यदि आ गया तो नहीं देखेगा न पश्य दी एवं अधिष्ठान ज्ञाते कल्पित से अभाव है अधिष्ठान का ज्ञान होने पर कल्पित वस्तु का अभाव हो जाता है रज्जु ज्ञान काल में सर्पादी का होता है द्वैत कल्पित है हमारे स्वरूप में कल्पित है देखो सुसुप्ति में द्वैत नहीं है जागृत स्वप्न में है तो हमारे स्वरूप में तो कल्पना है और कहा है वो वहां ही नहीं कहां से आया द्वित कल्पना खा नहीं है हमारे तुरी अवस्था में तो कहां से द्वित होगा ये दृष्टान के लिए सुसुप्ति तो है सबका अनुभूत विषय है वो वहां भी द्वैत नहीं मिलता तो वहां तुरी अवस्था में कहां से द्वित मिलेगा यह कल्पना है ये मानकर के अधिष्ठान ज्ञाते कल्पित से अधिष्ठान के ज्ञान होने पर कल्पित पदार्थ का अभाव सिद्ध घोषित हो जाता है रजु का ज्ञान काल में सर्व अभाव सिद्ध हो जाएगा इस प्रकार जब आत्मा का ज्ञान होगा जहां कल्पना हो रही द्वैत की उसके ज्ञात होने पर द्वैत का अभाव घोषित हो जाएगा पूर्व उपाय अपेक्षा है बैलक्षण सृजनार्थ शब्द क्यों या तू दिया है पहले वाला उपाय बता वैराग्य है दूसरा कहा अजम सर्वम अनुस्मृत्य जातम नैवतु तो ये दूसरा उपाय है पहले वाला तो विषयों से में दुख करने देखना वहां तो से वैराग्य के लिए साधन हुआ और ये है इसके आत्माभ्यास के लिए साधन है इसलिए तू माने किंतु ऐसा करना अजम सर्वम सब के सब अजन्मा ही है कुछ पैदा ही नहीं हुआ ऐसा मान करके जातम मान द्वैतम नैव तश्यती इत्यादि कहा ये कारण पूर्व उपाय था विष्णों वैराग्य और दूसरा उपाय दे रहे हैं सबको एक ही समझना आत्मा ही समझना पूर्व उपाय अपेक्षा भयलक्षण शोधनाथस तू शब्द कारिका में जो तू आया है द्वैतम नश्य तू आया यह है कहा अस्मद गुरुचरा संकलित तो अर्थ ये लिखते हैं जो टिप्पणीकार बोलते हैं हमारी गुरु जो गोविंदाचार्य जी थे उनके द्वारा संकलित अर्थ ऐसा है यह कार्य कृष्ण कहते हैं गोविंदाचार्य उनके गुरु थे गोविंदानंद जी तो उनके ये विचार है मन की भावना है ऐसा समझना तरीका, उनका मनोभाव है ये कहा अस्मत गुरु चरण चरण आसंकलित अर्थ हमारे जो गुरुदेव हैं, उनके चरण हैं, गुरु गुरुचरण के द्वारा संकलित किया गया यार है। ये अर्थ नहीं बनता है ठीक है ज्ञानाभ्यासाख्यम उपायंतरम उपनिषद दो उपाय एक कारिका बताया ये तो वैराग्य जिस समय से वैराग्य और दूसरा ज्ञानाभ्यास करना तो ज्ञानाभ्यासाख्यम उपायांतरम, उपनिषद दूसरा उपाय अजम सर्वम अनुस्मृत्या दूसरा उपाय है ये दो उपाय दो उपाय यदि होगा विवेक वैराग्य आ गया तो सब काम बन जाएगा का। तो अच्छा अजम इत्यादि कहा अक्षर व्याख्यानार्थम आकांक्षा निक्षिपति शब्दावली का व्याख्या के लिए पहले जिज्ञासा रखते हैं निक्षेप करते हैं स्थापित करते हैं कह सबाज ने पूछा कह सो उपाय क्या है ईश्वर के निवृत्ति होने में और आत्मा में बैठने के लिए क्या उपाय है अभ्यास और इसके बैराग्य के लिए क्या कारण है, है। यही बोलते हैं कह उपाय उच्च थे सिद्धांत का इसका उत्तर कहा जाता है सर्वम द्वैतम अविद्या विजृंग ऐसा समझना है सबके सब द्वैत जो भी है अविद्या से जीवित है अविद्या से खड़ा है यह फैला हुआ है अविद्या के कारण फैल जाता है जैसे एक रज्जु होती है अनेक दिखाई पड़ता है सर्प, जलधारा भूषित्र माला दृष्टि आदि नाना प्रकार दिखाई पड़ता है भिन्न भिन्न लोगों के लिए उसी प्रकार यहाँ विद्वेद भी अनेक प्रकार से दिख रहा भी अनेक प्रकार एक ही व्यक्ति होता है एक व्यक्ति शत्रु बुद्धि कर रहा है दूसरा मित्र बुद्धि कर रहा है अनेक प्रकार है ना एक ही व्यक्ति में अनेक प्रकार है अपने अपने मनोभाव अलग अलग है देखने की तरीका अलग है जिस ढंग से देखे उसी ढंग से उसकी व्यवहार करेगा वो अविद्या अविद्याल्पिता अब व्यक्ति न शत्रु होगा न मित्र होगा क्या सिद्ध होगा एक व्यक्ति शत्रु बांध रहा दूसरा मित्र बांध रहा है एक अविद्याल्पिता श्र सर्वम द्वैतम अविद्या विद्रिंबतम सारे द्वैत अविद्या से खड़ा है अविद्या से शरीर पर है दुखम एवं दुखी स्वरूप अविद्या से खड़ा होता है दुख रूपी होता है जहां जहां अविद्या से खड़ा वस्तु देखा है वो दुख का कारण बना सर्पा आदि भी देखा है हमने यदि अनुस्मृत्या विचार करके आचार्य उपदेश के पश्चात अनुमन पश्चात हाँ, स्मृत्या विचार करके चिंतन करके काम भोगात पंचमी है काम और भोग से निवृत्त हो जाए मन को निवृत्त कराए ये बोल रहे काम भोगात अरे काम ने तो भोग इच्छा यहाँ काम आने तो भोग माने इच्छा विषय इच्छा का विषय को काम आने भी तो भोग काम भोग बोलते हैं पहले इच्छा बाद में विषय जाना थी इच्छा थी प्रवर्त थे पहले ज्ञान होगा सामान्य ज्ञान विषयों का ज्ञान होगा यदि मदिष्ट साधन ऐसी बुद्धि आ जाएगी मेरे लिए इष्ट का साधन है इच्छा होगी तब इच्छा होगी इच्छा होगी तो आगे प्रवृति होगी काम भोग आपका अर्थ है काम भी तो भोगा काम भोग ऐसा हो जाएगा अने इच्छा विषय है इच्छा भी जो भी शा भी शा भी शा का जो विषय को काम भोग काम माने इच्छा हो गए चिंतमान में है और आगे भोग इच्छा विषय है तस्मात विप्रसतम तो विप्र अनुरक्त जो मन है काम भोग के द्वारा अनुरक्त हुआ मन है फैला हुआ मन है विषय में जा रहा है उसको मनो निवक्त काम भोग के द्वारा जो भागने वाला मन है बाहर विप्रकृत देश में की तैयारी है उसकी उसको निवृत्ति कराए जाने ने क्या मान करके कम दुखम अनुस्मृत है दुखम मनुष्य अनुस्मृति का दुख रूप समझाए उसको मन को समझाना पड़ेगा बुद्धि है आपके पास बुद्धि से मन को समझा करके विषय देश से निवृत्ति कराए जाने देप्रस्तम मनोनिवर्त वैराग्य भावना है जब तक विषय में वैराग्य भाव न जगे तब तक मन की निवृत्ति नहीं होगी विषय में वैराग्य भाव आ जाए बैराग्य भाव का है? कब आएगा उसके स्वरूप जब जानकारी होगी स्वरूप में जब शैष्णत्व तो आदि दोष आ जाए दुष्टत्व तो आदि दोष आ जाए तो बैराग्य आ जाएगा दृढ़ आ जाएगा तभी मन की निवृत्ति होगी ये कहा टिप्पणी पूर्व में भी दो नंबर इधर भी दो नंबर है पूर्व के दो नंबर पर कहा विज्रंग मतमो ने प्रत्यपस्थापितम कहा अविद्या के द्वारा खड़ा किया है इसको द्वैत को ऐसा समझना है और इस तरह दो नंबर में कहते हैं काम निमित्त मन स्वस्मिन इष्ट साधनता ज्ञान द्वारा कामजनको सो से लेना विषय को अपने में ए, मन में इष्ट ज्ञान द्वारा कामजनक है काम का जनक हो का जाता है वो विषय में काम का जनक हो जाता है मन काम पैदा करने वाला होता है काम के माध्यम काम का मन इच्छा का जनक बन जाता है मन स्वस्मिन मन विषय में इष्ट द्वारा इष्ट तो ज्ञान दिखाई पड़ता है इधम साधन वैसी बुद्धि होती तभी इच्छा होती है हाँ, तो काम का जनक बन गया इष्ट साधन पैदा करा करके इष्ट साधन तो बुद्धि पैदा करा करके इच्छा पैदा कर देगा इच्छा पैदा होगी पर परिवृत्ति हो जाएगी विषय में जाएगा अपने उस, अपने जो विषय होगा उसमें इष्ट साधन का ज्ञान द्वारा मानी इष्ट साधन का ज्ञान पैदा करा करके काम जनक विषय में काम को पैदा करने वाला इच्छा पैदा कराने वाला होता है काम ने तक कहा आगे विप्रशतमें तीन नंबर टिप्पणी थी विप्रसेम माने अनुर मन अनुरक्त है विषयों की तरफ उसको निवृत्ति कराए मन को कहा वैराग्य भावना मन को रोकने के लिए एक उपाय हो गया यदि उनमें वैराग्य आ जाए तो मन नहीं जाएगा अभी तो अनुराग है आसक्ति है उसमें इसलिए जा रहा है आगे एक भाषण में कहते हैं अजम सर्वम अजम ब्रह्म सर्वम जो अजन्मा ब्रह्म ही सब कुछ है जो तो अजन्मा ब्रह्म है वही सब कुछ है रश्य ही सब कुछ है जैसा माना जाता है कल्पित वस्तुओं के लिए रशि ही है वैसे ये जगत कल्पित है अजम ब्रह्म सर्वम इति शास्त्र आचार्य उपदेश था शास्त्र का शास्त्र के अनुकूल बोलने वाले आचार्य के उपदेश से है अनुस्मृत्य के उपदेश से जान करके तद विपरीतम द्वैत जातम नैवत कैसे फिर उससे विपरीत जो द्वैत वर्ग होगा सब कुछ अजन्मा ही है ब्रह्म ही स्वभाव से द्वैत जो वर्ग होगा उसको देखता ही नहीं उसके विचार में द्वैत आता ही नहीं फिर उसका जब अजन्मा एक ही तत्व समझेगा फिर द्वैत कहां से आएगा नहीं आ सकता अभाव द्वैत आए अभाव है ये बताया टीका में कहते हैं तत्र पूर्वाधम व्याकर पूर्वाध का दुखम सर्व अनुस्मृत है काम होगा निवर्त इसकी व्याख्या करते उच्चते ग्रंथ से इत्यादि कहा टीका ने वैराग्य भावना तत्र तत्र द्वैत विषय दोषानुसंधान नृष्ण भावना वैराग्य तो भावना यही है उन उन विषयों में तत्र तत्र विषय तेसु उन विषयों में जहाँ जहाँ मन जा रहा होगा सब मान विषय तो अनंत हैं क्यों हमारे सामने पांच रूप होकर के आएंगे या तो हम उसको सुनना चाहते है या छूना चाहते है या देखना चाहते है या चाटना चाहते है या सुनना चाहते है तो पांच में से कोई उपयोग तो पांच ही तरह से करेंगे उसका इसलिए बाकी विषय मानते हैं बैरा की भावना तत्र तत्र द्वैत विषय दोषानुसंधान है ना वैतृष्ट भावना कहते हैं बैरा भावना ने उन विषयों में द्वैत विषय तत्र तत्र द्वैत विषय उन द्वैत विषयों में जहां जहां आपका मन जाने जा रहा हो वहां दोष का अनुसंधान करना पड़ेगा दोष दृष्टि आ तो मन नहीं जाएगा वैतृष्ठ भावना और का अभाव दिखाना पड़ेगा हो जाना पड़ेगा इस भावना डालनी पड़ेगी मन तय वो वैकृष्ट भावना के द्वारा काम भोग मनो निरोधगम जो चिंतमान विषय है और उच्चमान विषय जो जहां दोनों में मन जाता है कभी चिंतन करता है कभी कर पहुंच जाता है ये दोनों से निवृत की तरह वैतृष्ट उपादान करे वहां अर्जन करे दोष दर्शन आ जाएगा वित्रष्णी इच्छा नहीं रहेगी मन को जाने के लिए जाएगा नहीं कर द्वितीय ज्ञानाभ्यास विषय विषयों से बाहर होने के लिए हो वैराग्य और दूसरा अभ्यास यही दो ही साधन है वैराग्य और अभ्यास यही साधन होते और कोई साधन नहीं होते कहीं भी हो जो विषय से वैराग्य आ जाए और आत्मज्ञान का अभ्यास तो बन जाए है एक व्यापम ज्ञानाभ्यास विश्व आजम सर्वमनुस्मृत्या जात कहा आगे टीका ज्ञानाभ्यास वैराग्याभ्याम लयाद विष्क्षेपाच मनोराग प्रतिबद्धम श्रवण मनोन ध्यासभ्यास प्रसूत सम प्रज्ञात समाधि न असंप्रज्ञात समाधि पर्यन्त न तथोपि प्रतिबंधात व्यावर्तनीय ज्ञानाभ्यास और भयाग्य दोनों चल रहा है अभ्यास यही दो साधन होंगे मन को विषयों में न जाने देने के लिए दो काम करना पड़ेगा आत्मा चिंतन करता रहे विषयों में दोष दृष्टि दिखाता रहे यही मन तब जाएगा ना इधर अच्छा मानेगा तो इधर चिंतन करने लग जाएगा ज्ञानाभ्यास और वैराग्य दो साधनों के द्वारा लयान विक्षेपाच मरो मन में दो कभी तो लय होने की संभावना है कभी विक्षिप्त कभी बाहर जाने का है कभी सोने का है दो एक काम हो रहा है इसका कभी सुसुप्त में पड़ेगा और कभी बाहर विषयों में जाएगा तो है सुसूप में जाना वो भी खतरनाक है और गाढ़ निद्रा में पड़ा तो साधना तो कुछ भी नहीं होना है आत्मस्वरूप का चिंतन कहाँ हो रा? और वायु विषय में विक्षिप्त हो गया कभी आत्मचिंतन नहीं है ये दोनों से मन को रोकना चाहिए लया विक्षेपा लय माने सुषुप्ति, और विक्षेपा ने बाहर विषय में जाना ये दोनों से मनो राग प्रतिबद्ध मना आशक्ति से पड़ा हुआ जो मन है राग से बड़ा हुआ है मन आशक्ति विषय शक्ति इसमें इस मन को श्रवण मनन निध्यासनाध्यास प्रसूलता संप्रज्ञा समाधि क्या तो देखो जब वेदांत दे का श्रवण मनन ध्यास करे काली श्रवण ही नहीं विचार भी करेगा और विचार से जो तो निष्कर्ष निकलेगा उसका निरंतर चिंतन भी चलाएगा नीतिदासन कोई न कोई सुनने के बाद में कोई भी शब्द सुनेंगे सुनने के बाद कोई एक निष्कर्ष तो निकालेगा ना फिर वो निष्कर्ष जो निकला है उसको भूल ना जाए इसलिए अभ्यास करो तो कोई नीतिदासन है उसका अर्थ तो होता है सुनो समझो करो जिसवण मैंने दिध्यासन निकालता ये होता है हिंदी में पहले सुनो आपको जानकारी नहीं है सुनने के बाद में उस विषय को समझो हो गया वनन उसके बाद करो जो निष्कर्ष निकला उसमें अनुष्ठान करो यही होता है तो ज्ञान अभ्यास ज्ञानाभ्यास वैराग्याभ्याम लया विक्षेपाच मणो राग प्रतिबद्धम मन उस मन को श्रवण श्रवण मन निध्यास अभ्यास प्रसूध श्रवण मन निध्यासन का जो अभ्यास उसने किया है उसके द्वारा उत्पन्न जो संप्रज्ञात समाधि है अभी दृढ़ नहीं हुआ है अधान है उसके पास ज्ञात समाधि ना योग शास्त्र समाधि बोलते हैं उसके असंज्ञात समाधि परिंदर उसको कहां तक पहुंचाना है असंप्रज्ञात समाधि तक जाना निर्विकल्पक समाधि तक पहुंचाना है सभी समाधि के बाद निर्विकल्पक समाधि तक पहुंचाना है वहां तक के द्वारा तथो तो भी वहां से भी प्रतिबंध से मन को व्यावृति करना चाहिए ये कहना चाहते हैं कि पणचार की व्यावर्तित माना विमुखी वहां से विमुखी करना चाहिए मन को व्यावर्तितम ये कहा की टिप्पणी डालती है थो। चार, चार की टिप्पणी है केंद्र तो तो चार में व्यावर्तित शब्द राह ने कहा टीका में माना कृपाथ कर दिया पाठ है व्यावर्तितम टीका में टीका में व्यावर्तितम पाठ है क्या है हाँ व्यावृतम पाठ चाहिए अभी तो जिसमें नहीं है ये कहां से आ गई टीका हाँ व्यावर्तितम होना पड़ेगा नयाद विक्षेपा से व्यावर्तितम मनो व्यवृत्त हुआ मन को राग प्रति यदि आसक्ति में है सुसुक्ति में भी नहीं है और विषयों में भी नहीं गया है फिर भी एक आसक्ति में पड़ा हुआ है संस्कार लेके बैठा हुआ है सुश्रुप्ति का संस्कार या विषय भोगने का संस्कार लेकर बैठा हुआ है वहां से भी उसको विमुखी करना पड़ेगा चिंत्यमान विषय से भी विमुखी करना होगा यह बोला क्या है, हैं पाठ चाहिए टिप्पणी ति, ति, नहीं लगेगी तो राग प्रतिबद्ध संस्कार से यदि बता हुआ हो अभी सुश्रुप्ति में भी नहीं है मान विषयों में भी नहीं है किंतु विषय के जो संस्कार से पड़ा हुआ है उसको चिंतन में डुबा हुआ है चिंतवान विषय में डूबा हो वहां से भी व्यावृत्ति करना पड़ेगा उसके लिए क्या करना होगा श्रवण मनोज ना असंप्रज्ञान समाधि माने वो जो राग में प्रतिबद्ध मन है चिंतमान चिंत विषय में पड़ा हुआ मन को वहां से उस प्रतिबंध से व्यावृत्ति करना चाहिए और तीन से विषयों को इसको मन को अलग करना चाहिए बाह्य विषयों से और सुशुक्ति में जानने दे और मन में कोई विषयों का संस्कार भी ना आ जाए ऐसी स्थिति में रहना चाहिए ये बोल, ये कहना चाहते हैं, है अच्छा लय इत्यादि करके कहा लाये। कार्य का है लाये संबोधय चित्तम विक्षिप्तम पुनः। जानी यात समाप्त न चाला लय संबोधय चित्त भिक्षित सकस न चाल चित्तं लय संबोधयत शक, अगर सुषुप्ति में जा रहा हो चित्त तो उसको जगाए रखे जाने न दे साधक का काम है लये लय मैने सुषुप्ति सुसूत्र में जाएगा तब भी कुछ काम नहीं होना है अनर्थक समय काटेगा का। वो डरता समय खो देगा इसे सुसूत्र में जाने भी न दे लये संबोध चित्तम उसको जगाए जाने न दे संबोधन कर माने संबोधन करना ज्ञान कराना उसको जानकारी जाग्रत में रखना उसको और विक्षिप्तम समय बना अगर जगा हुआ है बाहर जाए विक्षिप्त होकर विषय में जा रहा हो तो फिर शांत करे उसको वैराग्य दिखवा करके लाए गीता में है ना ये तो ये तो निस्तरती मनस्लम अस्त्र नियम न तत्त आत्मनिर्प्रसन्न ऐसा है शास्त्र अध्ययन ऐसे नहीं जिस चीज विषयों को लेकर के बाहर जा रहा है दिखता तो है ना फिर वहां वहां से उसको समझा करके लाना पड़ेगा विषय में सहिष्णु दोष दिखा करके वापस ला फिर अपने उसमें लगाना होगा जाना तो उसका स्वभाव बना हुआ है पानी को नीचे जाने में कोई परेशानी नहीं स्वभाव तो हो जाता है ऊपर चढ़ाना तो बहुत को साधन करना पड़ेगा वैसे इसके लिए भी ये स्थिति है मन बिगड़ा हुआ है अनाधिकार से विषय में जा रहा है उसको सरल है वो अब आत्मा की तरफ करना हो तो थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा उसको समझा करके वापस करना पड़ेगा विषय के स्वरूप दिखाना पड़ेगा जिसमें तू जा रहा है क्या स्थिति है देख इसमें ये कहा लये संबोधये चित्तम सुसुक्ति से संबोधित करे चित्त को माने जगाए जाने न और विक्षिप्तम समय पुनः और विक्षिप्त हो बाहर विषय में जा रहा हो तो शांत करे उसको समझा बुझा के वापस करे और सका सहायम भी जाए और तीसरी अवस्था भी यह गए सुश्रुप्ति में भी नहीं गया विषय में भी नहीं गया किन्तु वो विषय का आसक्ति लेकर के बैठा हुआ इच्छा चिंतमान विषय में पड़ा हुआ हो तो उसको भी जानना पड़ेगा वहां, वहां जाना भी खतरनाक है वहां से भी रोकना पड़ेगा सका सहायम राग विषया विनिवर्तन देरह से रसवर्धन पुरुषो के परम कृष्ण आदिवत्य गीता गीपे ज्ञान का है निराहार इंद्रियों से अब मैंने देखना नहीं आज के बाद आग फोड़ देगा कोई कान में लकड़ डाल देगा निराहार दे हो गया यह ना छोड़ दिया बोलेगा नहीं पत्थर डाल के बैठा हुआ ऋषय दे तुम्हारा ऐसा हो जाएगा ऐसा होने पर विषय से तो निवृत्ति हो जाती है किंतु विषय की जो आसक्ति है वो जाने वाली नहीं है ऐसा विषय होता है माने जिसके दांत निकल जाते हैं वो भी चना चबाने की इच्छा करता है आशक्ति है वहां दाँत चबाने दांत जाने के बाद भी चना चबाने की इच्छा गई नहीं अभी वो तो कब जाए परम दृष्टि निवरते थे वो जब आसक्ति जाएगी तभी जब आत्मास्वरूप का दर्शन होगा तभी तो जाएगी जब कल्पना समझेगा तभी तो जाएगी वैसे यहां भी है तो तीन प्रकार के यहां है मन को शांत करने के लिए सुश्रुप्त में जाने भी न दे बाह्य विषयों में जाने भी न दे और तीसरी बात चिंतमान विषय में भी नहीं भी रहने दे संस्कार युक्त तो भी न कराए विषयों के संस्कार होगा तो फिर धक्का देगा वो बीज रहेगा बीज रहने पर फिर वृक्ष बनने की संभावना है संस्कार को भी न रहने देख दे। जान। जाने कसाये वो संस्कार है सम प्राप्त किसी कारण से समभाव को आत्माभाव को प्राप्त हो गया हो फिर उससे विचलित न करे विषय में ले जाने की चेष्टा न करे सुश्रुप्ति में ले जाने की चेष्टा न करे अगर ज्ञान रूपी रूपट जल गया हो, तो जलाए रखे उसको बुझने न दे हवा से रोके यही प्रयत्न समा मना समाप्त जब समाव को प्राप्त हो गया ब्रह्मभाव को आत्मभाव को यदि प्राप्त हुआ किस तरह से फिर उसको बनाए रखे एक चार काम दिखाई दे रहा है विषयों में जानने नहीं देना शुश्रूप में जाने देना विषय चिंतन भी नहीं देना चिंतन रहेगा तो विषय भागेगा तो और यदि आत्मा प्राप्त तो हो गया हो तो फिर वहां से बिजली तो न बैठे रहने दो वहीं तदेव धीरो की तमेव धीरो की ज्ञा प्रज्ञा पूर्वित ब्राह्मण नान ध्यान बहुम शवदान बातन अगर आत्मा भाव में हो गया हो तो वहीं कुंठित कर दे उसको बुद्धि को फिर फैलने न दे इधर उधर भटकने ना दे भटक यही तो वृद्धार्थ कहा है उसको कुंठित कर देना वही कुंठित कर दो बंद कर दो वही फिर इधर उधर जाने ना दो भागने मान दो ये अच्छा टिप्पणी एक नंबर एवं वैराग्य भावना तत्वरसाभ्याम दो साधन बता दिए पूर्वकारिका को त्रिचालीसवें कारिका में दो साधन है विषयों में वैराग्य भावना इधर आत्मस्वरूप का ज्ञान का अभ्यास ये दोनों के द्वारा एवं वैराग्य भावना तत्व रचनाभ्याम ये दोनों साधनों के द्वारा विषय निवर्तमान चित्तम जो निवृत हो गया जो उस चित्त उस को यदि दैनंदिन लभ्यासवशात लया विमुखम हो गए प्रतिदिन का अभ्यास है सुश्रुप्त में जाने का उसका आज का तो नहीं और जन्म जन्मांतर के साधन है वो अभ्यास है उसके बाद उसके कारण संस्कार के बल से जाना चाहता हो वहां पहुंचने जा रहा हो संस्कार के कारण ये कहते दैनन्दिन लया अभ्यास बसात प्रतिदिन का जो अभ्यास है उसको सुसुप्त में जाने के अभ्यास है उसके बल से लया भी मुखम कैसे लय की तरफ ही जाता है सुसुप्ति की तरफ जा रहा हो पान हु। ऐसी स्थिति हो तरा निद्रा शेष अजीर्ण बहुअसन आश्रमाणाम लय कारणाम कहते हैं देखो ये निद्रा सुषुप्ति क्यों होती व्यक्ति के अगर निद्रा पूरी नहीं हुई हो तो सुसुप्ति आ जाएगी निद्रा से एक कारण है सुषुप्त में जाने का दूसरा अजीर्ण हो ज्यादा खा लिया हो तो गाढ़ निद्रा में पड़ जाएगा दूसरा है ये सुसुप्त में जाने के लिए और तीसरा है अति परिश्रम किया हो तभी थक जाएगा सुषुप्त में जाएगा ये तीन साल होते हैं लय के कारण सुषुप्ति में मन को पहुंचाने के कारण तीन है या तो पूरी निद्रा न हो रही हो कई दिनों से निद्रा न हो तो एक दिन तो खुद सोएगा निद्रा शेष अजीर्ण बहु असक्त बहुत खाना ये भी सुश्रुद्ध में ले जाने के साधन है ये इनको लय कारणा नाम निरोधन इनके कारणों का निरोध करना पड़ेगा मन को वहां रोकने के लिए वो क्यों जा रहा है किस कारण से जा रहा है या तो कई दिनों का निद्रा होगी उसके पास या अजीर्ण बहुत भोजन कर लिया अजीर्ण हो गया पचाना ही है या फिर ज्यादा भोजन कर लिया होगा इस कारण से ज्यादा होता है तो वो काम को रोकना पड़ेगा जरूर देना चित्तम सम्यक प्रबोधयत सम्यक प्रकार से उसको समझाए भाई बहुत जन्म तो सोया है अब के बार कम से कम मत सो अब जग जा ऐसा बोलना चाहिए समझाना चाहिए बुद्धि से समझाना चाहिए उसको तो प्रबोधयित माने उत्थान प्रयत्न उसको बाहर लाने का प्रयत्न करे लय में न दे अपने स्थान में लाने का प्रयत्न कर रहे यही करना चाहिए था। कहा अथवा यदि पुनर् एवं प्रतिबंध सुशुभ में नहीं जा रहा है समझ गया सुशुभ अनर्थक है ऐसा समझ गया हो मन एवं दैनंदिन दैनंदी अभ्यास बसात प्रतिदिन जगने की उसका अभ्यास है बसात काम होगा जो विक्षिपम प्रतिदिन बाहर जाने का अभ्यास है उसका तो निद्रा की तरफ अगर विषयों की चिंतन ज्यादा हो जाए ना निद्रा भी नहीं आएगी बाहर भागेगा वो उसका अभ्यास है वो निद्र नहीं आएगी उसकी अगर विषयों में ज़्यादा चिंतन चले उधर ही भागेगा यदि पुनर् प्रबोध्यमान समझ गया सुश्रुति में नहीं जाना चाहिए समझ गया हो फिर भी वो मन दैनदिन प्रयोग प्रबोध अभ्यास अवसार प्रतिदिन बाहर जाने का अभ्यास बना है उसका विषयों में जाने का अभ्यास बना हुआ है इसलिए काम हो और विक्षिप्तम चिंतमान विषय और भुज्यवान भुद्य, विषय में विक्षिप्त यदि चित्त हो गया हो तला बैराग भावना फिर उस काल में बैरा भावना जगानी चाहिए विषयों में दोष दृष्टि दिखाना चाहिए मन को भावना या तत्व साक्षात्कार और साक्षर तत्व साक्षात्कार हो विषयों में माने बैराग्य भाव हो ऐसा दिखा करके पुनः समयहित उसे शांत करें या था एवं पुनर् पुनर् अभ्यस्य तो लयात बार बार, बार बार अभ्यास लय से संबोधितम बार बार अभ्यास करने से क्या होगा सुसुप्ति से तो संबोधित होता है जग जाएगा संबोधितम और विषय से व्यावृत्त विषय से भी व्यावृत्ति होगी मन की ऐसा जो मन होगा व्यावृत्त ना कि सम प्राप्त अंतरालावस्तम चित्तम स्तब्धि गुतम सकाशायम फिर भी तो अंतरालावस्था होगा चित्त बैठा होगा विषय में नहीं जा रहा सुसुप्त में नहीं जा रहा बीच में पड़ा होगा किन्तु स्तब्ध हो गया जैसे बुरछित व्यक्ति का मन होता है उस तरफ क्या कोई होश आवाज से गुमसुम हो गया ऐसी स्थिति हो तबकि वो कसा अवस्था है कहते हैं राग प्रबल है जिन अनेक जन्मों में किसी में प्रेम करता राग करता आसक्ति करता रहा किसी में द्वेष करता रहा ये काम है इसका मन का काम यही था इष्ट समझा तो राग अनिष्ट समझा तो द्वेष्ट यही काम करता रहा तो राग द्वेश प्रबल वासना बसेना प्रबल संस्कार है उसके पास यही करता अनेक जन्मो से ही काम है उसका ऐसा प्रबल भाषण के कारण स्तब्धि भाख्य में कसाय उस तो संस्कार में डूब जाता है कभी कभी संस्कार में डूबेगा वो तो स्तब्धिभाव जो नाम का जो कसाय है उसके द्वारा युक्तम विजान या ऐसे युक्त समझ गया कि मन वहां जुड़ा हुआ है ऐसा समझ जाए बुद्धि तो साथ में है उसके तथा समाहितम या अच्छा नहीं है करके या समाहित नहीं हुआ ऐसा मान करते अवगत जान करके लय विक्षेप आप ध्यान भी वो कसायत अभी चिप्पण निर जैसे लय से आपने निरोध किया और विक्षेप से निरोध किया मन को इसी प्रकार ये कषाय से भी निरोध करना चाहिए वासना से भी रोकना चाहिए कहा तथा लय विक्षेप कसाय से ये तीनों चले गए जाओ शत्रु सुसुप्ति भी नहीं अभी और बाहर विषयों में भी नहीं और संस्कार भी नहीं ऐसा परिहार होने पर परिशेषा अवशेष परिशेष क्या होगा चित्ते न समम ब्रह्म प्राप्त वो चित्त जो होगा तीनों का चिंतन नहीं है संस्कार भी नहीं है सुषुप्ति भी नहीं बाह्य विषय का भोग भी नहीं ऐसी स्थिति में वो सम जो ब्रह्म है उसको प्राप्त किया जाता है वो मनुष्य कहा वैश्विक चित्त से प्राप्त करना है ब्रह्म को ब्रह्मागार वृद्धि तो उसे नहीं है तो उसी चित्त के माध्यम से किया जाता है तत्व सम चित्तम जब सम प्राप्त हो गया ब्रह्म को प्राप्त हो गया ब्रह्म आत्मा प्राप्त हो गया आत्माकार वृत्ति में पहुंच गया मन चित्तम लय कसाय भ्रांत्या उसको लय और कसाय नहीं समझना कि मेरा मन स्थिति में गया होगा ऐसा नहीं समझ रहा भ्रांति हो सकती उसको भी समझे अथवा नहीं वो संस्कार आ गया उसका करके समझे ऐसा नहीं समझ रहा वास्तविक है वो तत्व समप्राप्तम चित्तम तो सम मान ब्रह्म ब्रह्म प्राप्त चित्त हो गया ब्रह्मभाव में चित्त है जब स्थिति में लय कसाये भ्रांत उसको लय नहीं समझे भ्रांति से ब्रह्म प्राप्ति को कहीं लय न समझे व्यक्ति फिर वहां से भगाएगा वो बाहर लाएगा सुशुक्ति न समझे उसको और कसाय भी न समझे वहां संस्कार भी न समझे उसको न चालय वहां से विमुखी न करे विचलित न करे वहीं रहने दे उसको विषया न करिए विषय के अभिमुख न करे ये मन को का किन्तु धीति ग्रहितया बुद्धिया लय कषाय प्राप्त धैर्य से गृहित होना चाहिए शनई शनई रूप बुद्धि बुद्धि धृति गृह बुद्धि से उसको धीरे धीरे लाना है मन को सनई सनई रूपरवे बुद्धिया धृतिक गृह तया आत्मसम मना कृतवा न किंचित अभिचिंत है गीता के उसको धीरे धीरे लाना पड़ेगा उसका तो अभ्यास से जा रहा है धीरे धीरे बुद्धि से पकड़ करके लाना होगा और आत्मा में ही सम्यक प्रकार से स्थित करना होगा आत्मा सस्तम मना कृत मन जब आत्माशस्त हो गया आत्मा में सम्यक स्थित हो गया आत्मा का वृत्ति में रह गया तब फिर क्या करना आपका स्वतंत्र न किंचित अभी चिंतन किसी विषय पर चिंतन नहीं करें, विषय चिंतन प्रतिबंध है न करें, ये कहा गीता हम वही बातें बात कर रहे हैं धृतिक गृहितया बुद्धिया उस काल में धैर्य से गृहित होना बुद्धि जो है धैर्य से युक्त होना चाहिए धैर्य से युक्त बुद्धि जो है उसके द्वारा लय कसाय प्राप्त है मन कहीं लय में गया हो सुसुक्ति की तरफ गया हो अथवा कसाय संस्कार युक्त हो गया विषयों का संस्कार उसके पास है ऐसी स्थिति हो विविच्य तो वहां से पृथक करके उसको मन करो सुशुक्ति से भी अलग करना संस्कार से भी अलग करना बुद्धि है साथ में बुद्धि के द्वारा विविच्य तस्याम एवं सम प्राप्त हो तो वो जो समाप्ति अवस्था है उसी अवस्था में ही अति प्रयत्न न था पे। बड़े प्रयत्न करके उसी में बनाए रखे आत्मसस्तम्भना किंचित अभिचि है गीता के सृष्ट अध्ययन जो गोला है उसको मैं तदुतम भगवता भगवान यही कहा गीता में शनै शन रेद्या आत्मशस्थ मनवां एक आत्मशस्थ मन न कि चिंतय गीता में ऐसा कथसती मनंचल वस्त्रो नियम ये समय तथा यहाँ भी वैसे प्रक्रिया जैसे भगवदगीता में जो प्रक्रिया बताई षस्थाध्याय में वही प्रक्रिया अहम अत्र सर्वत्र निद्रा एवं लय वाच्य बोलती है यहाँ पर लय शब्द से बार बार बोला जा रहा है क्या है वो सुसुक्ति ही है क्योंकि तो आत्मज्ञान नहीं है वो निद्रा है निद्रा तत्व अजानता अन्यथा गृहणता स्वप्न निद्रा तत्व अजानता यहाँ के जो निद्रा है तत्व ज्ञान का अभाव काल है वही है मांडव्य तारिका का निद्रा है अन्यथा ग्रहण होगा उसको कुछ समझेगा वो स्वप्न है अन्य दृढ़ता स्वप्न नित्र अजानता अच्छा हो गई ये काम करते हैं श्लोकाक्षराणी व्याप्र होती है कारिका के जो क्षमता उसके व्याख्या करते हैं कहा एवं अने ज्ञाना भैया बैराग्य दो तो ही उपाय मन को शांत करने के उपाय दो ही है दो उपाय है विषयों में वैराग्य का वैराग्य हो विषय से वैराग्य दिखाए उसको और आत्मा अभ्यास का आत्मा का अभ्यास हो आत्माकार वृत्ति का अभ्यास हो यही है एवं अनेन ज्ञानाभ्यास और वैराग्य जो है उपाय ना ये दो उपाय है मन को शांत करने के ये जो ज्ञानाभ्यास मैंने आत्माकार वृत्ति का अभ्यास अहम ब्रह्माष्टमी का अभ्यास और इधर विषय से वैराग्य ये दो उपायों द्वारा लय सुसुप्ते लीनम संबोधित तो महाम सुसुप्त में जो तो लीन हो गया लये माने सुसुप्ते सुसुप्ति में जा रहा हो मन तो उसको क्या करे संबोधन करे माने जगाए उसको जाने दे न देखो रहे जगाए आत्मविवेक का दर्शन है ना योजना आत्मविवेक रूप की दर्शन दिखा करके मान आत्मज्ञान दिखा करके उसको तो वहां से जगाएगा योग माने आत्माकार वृत्ति में जोड़ दे उसको सुश्रुप्त में जा रहा हो तो उसका हाल में आत्माकार तो वृत्ति में लाकर जोड़ेगा एक दो की टिप्पणी है देखने में कहते हैं आत्मा विवेक का दर्शन है आत्मा नी विवेक को मनोभेद आत्मा में अलग करना क्या मन का भेद मन अलग है ये जानना है तस् दर्शन मन को देख रहा था कहा जा रहा है आत्मा में विवेक करना कि मन कहाँ है तो उस मन को देखना कहा जा रहा है और गया है तो उसे फिर अपने मिलाना आत्मा में एक काम करना का देना दिव्यांग द्वारा ये मैंने आत्मा नीचे कहा जोड़ना उसको लगा करके आत्मा में जोड़ना जो आत्मसस्तम मन कृत न कि चिंतित वाली बात है चित्तम अनर्थान कहते हैं वहां तो लय संबोध है चित्तम कहा मन बोल देते भाष्यकार चित्तम मन मन अर्थांतर न ये की है परवाचक शब्द है चित्त बोलो मन बोलो कारिका में चित्त बोला यहां मन करके भाष्यकार बोलिए मन संबोध है मन है तो ये और चित्त एक ही चीज है कहा विक्षिप्तम से काम भोगे सुसमे बना दूसरी बात सुसूपित्व बाहर लाया क्यों तो चिंतमान विषय और भुज्यमान विषय में विक्षिप्त हो रहा हो वहां जा रहा हो अथवा विषय की चिंतन कर रहा हो तो वहां से भी शांत करेगा शांत करें क्या कैसे शांत होगा उसमें क्षिष्णत्व दोष दर्शन दिखा रहे अनित्व क्ष्णुत्व आदि दोष दर्शन दिखा रहे भूखा भी व्यक्ति होगा जहर समझेगा तो नहीं खाएगा उसमें ऐसे हो जाए वहां जाऊंगा तो मर जाऊंगा ऐसी बुद्धि हो जाए मन को भी ऐसे समझाना पड़ेगा तो वहां जाएगा तो मरेगा उसके लिए दिखाना पड़ेगा तब नहीं जाएगा चार दिन का भूखा हो सात दिन का भूखा हो अगर जहर मिला हुआ भोजन समझ लिया नहीं खाएगा कितने भी बढ़िया भोजन हो नहीं करेगा उसको पता है मारक है वैसे मन को भी अगर विषय जहर है करके समझ में आ जाए तो विषय में नहीं जाएगा अभी तो अमृत समझ रहा है इसलिए जा रहा है एवं पुनः पुनः अभ्यास को लया संबोधित विषय व्यस्त इस प्रकार से बार बार अभ्यास किया आत्मा के तरफ लाने का अभ्यास किया अपन को और लय्या सुसुक्ति से जगाया उस मन को साधक का काम यही है और विषय व्यस्त ब्यावृतम चिंतमान तो और विजय विषय से आवृत्ति करा दिया मन ऐसा मन होगा ब्यावृतम ना भी सामने पन्न उसमें उस भी नहीं है अंतरावस्था <imitra -advastan> में भी नहीं जाग माने विष्व से भीतर है सुसुक्ति से इधर बीज में एक कुमसुम अवस्था में पड़ा हो ये भी नहीं है ना भी सामयापणम साम्य भाव माना अंतरावस्तम सकसम राग के साथ हो मैने संस्कार युक्त हो रहा हो माने बीज संयुक्त जो बाहर जाने का सुशुक्ति में जाने अथवा विषय में जाने जो संस्कार है बीज वही है संस्कार है प्रतिदिन जाता था प्रतिदिन इधर जाता उधर जाता था वही संस्कार बनता है तो संयुक्त हो माने यदि विदान याद अगर समझे कि मन अभी संस्कारयुक्त होकर के बैठा है विद्यमान अवस्था में नहीं तो किंतु तो संस्कार युक्त होकर के बैठा है क्या चाहे शिवशुक्ति का संस्कार इसमें है होगा तो जाएगा कभी अथवा विषयों का संस्कार है तो विषयों में जाएगा कभी वो तो बीज अवस्था है वो ऐसी स्थिति बहुत तब थी तथोपि तो यनाता सामने में उस स्थिति में वहां से भी प्रयत्न पूर्वक साम्य अवस्था को आत्मभाव में लाकर रखेंगे यदा यदा तू समाप्तम निर्दोष में है, तो या सम आत्मभाव जब आत्मभाव प्राप्त हो गया वो मन तब यदा तू समाप्तम भगवती जब समाप्त होगा आत्म प्राप्त होगा ब्रह्म प्राप्त होगा मन ऐसा हो जाता है तब समाप्ति अभिमुखी भगवती माने सम तो प्राप्त नहीं हुआ है उस आत्म के तर्क जब हो जाता है तब वहां से विचलित न जाने दे उसको करें सम प्राप्त तो नहीं हुआ साधन अवस्था में है, तो सम प्राप्ति के अभिमुख होगा सामने हो जाएगा जब उस उधर के दरवाजे की तरफ जा रहा है वो इसने का प्रयास करता हो तो फिर वह रुकावट न करे उसको विषय चिंतन आदि न दे वहां एक कहते हैं सम प्राप्त का अर्थ करते हैं सम प्राप्ति अभिमुखी भगवती नहीं हुआ है उस आत्मा प्राप्त नहीं हुआ आत्म प्राप्ति के तर्फ हो गया मन जब तो उस स्थिति में तत धन न उस स्थिति में उसको विचलित न करे माने वहां विषय चिंतन लगा करके विचलित न कर दे, देती के चिंतन करके विचलित न कर दे प्रतिबंधक लाए नलाए लाए वहां रोड़ा बढ़ा ले जाने दो आत्मा की तरफ यदि जाने की तैयारी है तो फिर रोकना नहीं उसको ये कहना न विचालय मैंने विषय आदि को कम ना करिए विचलित करना माने विषय की तरफ करा देना उसको विषय चिंतन कर देना वो काम न करे ये बुद्धिमत्ता है ये बता रहे तिरपणी थी ना आपका तो समय हो गया है ओं वद्र कर्णे स्त्री देवा वक्त माक्ष चाहिरस्तुरा सृदशे ताराय